आज से ठीक दस साल पहले मुंबई शहर से कुछ दूरी पर स्थित एक सुनसान इलाका। देर रात रात हो हो चुकी थी। थी, उस मुंबई में काफी बारिश हो थी। काफी बारिश रही रही हवाएं भी तेज चल अचानक एक दुबला पतला सा शरीर काले रंग के काफी बड़े से रेनकोट में ढका हुआ नजर आता है उस इंसान के शरीर के एक भी भाग रेनकोट से बाहर नहीं दिखाई पड़ रहा था वो व्यक्ति इस इलाके के एक घर के दरवाजे को डुप्लीकेट चाबी की मदद से खोलता है घर का दरवाजा लकड़ी का बना हुआ था अंदर घुसते ही वो सीधे ही घर के बेडरूम में दाखिल होता है बिल्कुल सटीक प्लानिंग के साथ बाहर जोरों की बारिश हो रही थी इस वजह से घर में लाइट भी नहीं जल रही थी बेडरूम में बिल्कुल अंधेरा था लेकिन उसी वक्त आसमान में जोर की बिजली कड़कती है और उस शख्स को बेड पर लेटा हुआ दूसरा व्यक्ति नजर आता है उसे देखते ही रेनकोट वाले व्यक्ति की धड़कने काफी तेज हो जाती है। उसका शरीर का अचानक से किसी के शरीर में चाकू घोपने की आवाज आती है कुछ मिनट तक लगातार किसी के शरीर में चाकू घुसाने की आवाज आती रही उस शख्स ने हाथ में ग्लब्स पहने हुए थे फिर भी खून से लथपथ होने के बाद खून की गर्मी का एहसास हाथों की उंगलियों पर हो रहा था कुछ मिनट तक लगातार चाकू से वार करने के बाद वो अपनी प्लानिंग के तहत कमरे के अलमारियों और तिजोरी को खंगालने लगा उसने कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया तिजोरी में से पैसों और गहनों को निकालकर अपने बैग में भरा और तेजी से बाहर निकल गया बाहर अभी भी जोरों की बारिश हो रही थी सड़क पर घुटनों तक पानी भर चुका था इलाका सुनसान वाला था इसलिए वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था फिर भी वो रेनकोट वाला आदमी तेजी से कदम बढ़ाता हुआ भागा जा रहा था उस घर से काफी दूर जाने के बाद वो सड़क के नीचे उतरकर एक पुल के नीचे पिलर के पास जाकर रुक गया वहां रुककर वो जोर जोर से रोने लगता है आंसू उसके गालों से गुजरता हुआ गिर रहा था वहां उसने अपना रेनकोट उतारा और जब रेनकोट उतारा तो पता चलता है कि ये तो कोई औरत है उस पुराने से ब्रिज के नीचे खड़ी होकर जोर जोर से दहाड़े मारकर रो रही थी शाम के ठीक चार बजे विक्रांत के पास राघव का फोन आया उसने विक्रांत के पास जिया के बॉयफ्रेंड आर्यन के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए फोन किया था विक्रांत भी उसके बारे में जानने को काफी उत्सुक था विक्रांत को तो उम्मीद थी कि जिया का बॉयफ्रेंड कोई फ्रॉड निकलेगा लेकिन राघव की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं था सच में आर्यन शर्मा ने दिल्ली में गुड़गांव के पास एक कपड़े की छोटी सी फैक्ट्री शुरू की हुई थी उसके बैंक खाते में भी मात्र पांच छह हजार पड़े हुए थे वो सच में काफी परेशान लग रहा था लेकिन फिर भी विक्रांत को एक बार के लिए शक हुआ कि कहीं वो किसी लड़की के चक्कर में तो पैसे नहीं लुटा रहा या फिर कोई जुआ और सट्टेबाजी कर रहा हो ये सोचकर उसने राघव को आर्यन पर लगातार नजर बनाए रखने के लिए कहा राघव से बात करने के बाद विक्रांत ने जैसे ही फोन रखा उसकी अदृश्य शक्ति का सिस्टम एक्टिवेट हो गया अदृश्य शक्ति के सिस्टम ने विक्रांत को बताया कि आज उसका सक्सेस डेट उनसठ प्रतिशत रहा था और उस शक्ति ने आज विक्रांत को जो टूल दिया था वो था स्मॉल एयर प्यूरिफायर ये टूल देखकर विक्रांत को थोड़ा अजीब लगा इसका क्या यूज हो सकता है मैं क्या करूं इसका कहीं ये तूफान आदि के समय पर उड़ने वाली धूल में भी दूर तक देखने के लिए तो नहीं यूज किया जा सकता है आज का टास्क बहुत जल्दी खत्म हो गया आज विक्रांत ने कुछ ज्यादा खास किया भी नहीं था आज बस वो जिया के साथ लंच करने के लिए गया हुआ था हाँ, वहाँ रेस्टोरेंट में जरूर कुछ न कुछ एडवेंचर टास्क हो सकता था लेकिन अगर वो दूसरा पुलिस वाला वहां ना पहुंचता तो अगर वो ना आता तो हो सकता था कि विक्रांत का सक्सेस रेट भी थोड़ा ज्यादा होता विक्रांत यही सब सोच रहा था कि अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने फटाफट अपने बैग से नोटबुक निकाल उसमें लिखने लग गया विक्रांत ने इस अदृश्य शक्ति के एक और शब्द का मतलब ढूंढ निकाला था वो शब्द था पानी विक्रांत ने अभी तक जो अनुभव किया हुआ था उस हिसाब से पानी का मतलब लड़की से था अब तक जब जब अदृश्य शक्ति ने अपनी पहली में पानी का जिक्र किया है तब तब विक्रांत का सामना किसी न किसी महिला के साथ हुआ था कैंप में जिस दिन वो नैना ग्रेवाल से भिड़ा था उस दिन भी अदृश्य शक्ति ने पानी का जिक्र किया था इसके बाद आज सुबह भी पहली में पानी से जुड़ा कुछ शब्द सुनाई पड़ा था और फिर जिया ने उसे लंच के लिए इन्वाइट कर दिया था इसका मतलब साफ है कि पानी शब्द का मतलब जरूर लड़की से ही जुड़ा हुआ है अब तक विक्रांत ने उस अदृश्य शक्ति द्वारा कही जाने वाली पहली में से तीन शब्दों का अर्थ ढूंढ निकाला है पहला पहाड़ मतलब काम यानी कि विक्रांत का प्रोफेशन दूसरा झरना मतलब पैसा और आज तीसरा पानी मतलब लड़की विक्रांत का उस अदृश्य शक्ति की पहली के बारे में और भी कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे अभी कुछ भी सूझ नहीं रहा था थोड़ी देर तक सोचने के बाद जब विक्रांत को कुछ समझ नहीं आया तो वो चुपचाप वहां से गाड़ी लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया घर पहुंचकर वो उस दिन जल्द ही सो गया अगले दिन जब विक्रांत सुबह सोकर उठा तो उसके साथ कुछ अजीब ही हुआ आज अदृश्य शक्ति ने उसके आगे पहाड़ और पानी दोनों का एक साथ जिक्र किया पहाड़ मतलब काम और पानी का मतलब था लड़की ऐसे में पानी का जिक्र होते ही विक्रांत का दिल खुशी से झूम उठा आज उसे फिर से लड़की मिलने वाली थी दूसरी चीज की आज काम के साथ ही लड़की भी मिलने वाली थी विक्रांत सुबह उठकर सीधे ही पुलिस स्टेशन गया और फिर वहां से कार लेकर रमेश सावरकर की पत्नी अनीता के पास पहुंच गया क्योंकि विक्रांत को पूरा यकीन था कि रमेश के मर्डर में कहीं ना कहीं अनीता जरूर जुड़ी हुई है इसलिए वो पहले कुछ देर तक अनिता के ऊपर अपनी नजर रखना चाहता था वो शांति से पुलिस कार में बैठकर अनिता के घर के आगे जाकर खड़ा हो गया वहां से वो अनिता की गतिविधियों पर ध्यान से नजर रख रहा था अनिता सुबह के समय अपने दोनों बच्चों को किंडरगार्डन छोड़ने के लिए जा रही थी वो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी दरअसल ये सच में अनिता के बच्चे नहीं थे अनिता कभी मां नहीं बन सकती थी उसे कोई बीमारी थी ये बच्चे उसके दूसरे पति के थे लेकिन फिर भी अनिता उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी उनका पूरा ध्यान रखती थी बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अनीता वापस घर पर आई और फिर अपने पति के साथ ब्रेकफास्ट करने लगी घर के पास में ही एक नाश्ते की दुकान थी जहां पर दोनों रोजाना ब्रेकफास्ट करते थे ब्रेकफास्ट करने के बाद अनीता अपने पति के साथ ही काम पर निकल गई उसके पति का कुछ कोरियर से रिलेटेड बिजनेस था अनिता भी उसी के ऑफिस में काम करती थी अनिता के ये दूसरा पति फाइनेंशली भी स्ट्रांग था घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी परिवार हंसी खुशी रहता था अनीता के छोटे से सुखी परिवार को देखकर विक्रांत का दिल भर आया वो नहीं चाहता था कि इस परिवार की खुशी पर किसी की नजर लगे और परिवार बिखर पड़े मनी मन मन विक्रांत दुआ कर रहा था कि अनीता का उसके पहले पति रमेश सावरकर की मौत से कुछ लेना देना ना हो तो ही अच्छा होगा विक्रांत भी क्या ही कर सकता था उसे तो केस की इन्वेस्टिगेशन करनी ही थी वो कार में बैठा बैठा अभी तक अनिता की एक एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए था एक बार के लिए तो अनिता को देखकर कर ये लगी नहीं रहा था कि उसका किसी मर्डर केस से कुछ लेना देना हो सकता है लेकिन तभी विक्रांत को उस अदृश्य शक्ति द्वारा बताई जाने वाली पहली की याद आ गई उस पहली में पहाड़ और पानी का जिक्र किया गया था यानी कि आज कुछ भी हो काम के साथ ही औरत का भी सामना विक्रांत से होने वाला था या काम के साथ औरत का भी सामना हुआ विक्रांत से ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को